जर जय शुभा रामचंद्र जी जय भन सुखनु मन गी जय बल सवन गी की ख्यासत भूछाणी भजी जियाना तीन पशु बिन पूछ भुछना ज जानिता ही अपनावा जानिता ही अपनावा। प्रभु सुभाव कपी कुल मन भावा मुनि सर्वज्ञ सर्गौर पासी रहित तो उदासी तो बोली बचन नीति प्रतिपालक नीति कारण मनुज तनुज कुल गालक कपिशलंका पदि वीरा तरीय जल दिगंबीरा संकुल मकर उरग जी दुस्तर सब भांति कालंगे के सुनौरघनायकोटि सिंधु शोषक तब सायक जय गाई यद्यदपि नीतिस गायी विनय करीयसागरसन जायी अबु तुम्हार कुल गुरु जलदे कही उपाय विचारे प्रयास सागर करी सकल भालुक पिदारी पिता जय राम गंदी जय की जय है तो की जय स्मरण करें समुद्र तट पर भगवान राम लक्ष्मण सब मानव सेना एकत्र है और विभीषण लंका चाह करके भगवान के, के सर में आए भगवान ने उनका अपनी शरण में स्वीकार कर लिया और उनको उनका राज भी कर दिया। लंका का राजा बना दिया अब रावण अपने मन से अपने लंका का राजा बना बैठा हुआ है और यहाँ भगवान राम ने विभीषण को का राजा बना दिया तो दो स्थितियां हैं जीव की इसी प्रकार ये सब बातें जितनी इसमें घटना घटती हैं वो सब अंतर जगत की जीव की घटनाएं हैं मोह जो है शरीर में शासन कर रहा है वो अपने मन से कर रहा है अपने अहंकार के कारण से कर रहा है जीव जो है वो इसमें शरीर में जो बात कर रहा है वो इस मोह के अहंकार के अधीन लेकिन भगवान के शरण में जब जाता है तो भगवान उसको तो तो तो शरीर का मनोबुद्धि का अहंकार आदि का इनका सबका स्वामी बना देते हैं राजा बना दिया जैसे कि विष्णु को राजा बना दिया लेकिन <coughs> अब बात इतनी रह गई कि बस अब वो जीव और भगवान दोनों मिलकर के ये काम विकारों का विनाश करें अहंकार को दूर करें मोह नष्ट करें बस ये कार्य से जाता तो समाप्त हो तो बस फिर राम राज्य की स्थापना हो जाए और विभीषण रूपी जीव फिर शरीर में शांत पूर्वा, आनंद आनंदपूर्वक अचल राज्य करे वो कितना किस प्रकार से घटती है अपने अंतर्जगत में वो तो सबका विस्तृत वर्णन हो गया अब ये कहते हैं इसलिए क्या करना चाहिए जीव को तो जीव को संसार की विश्वास शक्ति में न पढ़ करके भगवान की शरण में जाना चाहिए तो कहते हैं ये सब बात जानने पर भी असप्रभुष्ठाण भजें ये आना जो लोग ऐसे भगवान श्री राम जी को छोड़कर के दूसरे का भजन करते हैं या दूसरे के मन दूसरे देवताओं का नहीं है देवता तो सभी भगवत स्वरूप ही आना के माना यहाँ पर ये यह है जो कि मिथ्या माया नाम रूपात्मक जगत विषयों की इनकी सेवा करते हैं और इनकी कामना करते हैं वो कैसे हैं ते न रशु बिना पूछ बिछाना वे मनुष्य क्या है बिना पूछ के बिना सीम के पशु के विषाण के माने सीम बूझ और सिंह के बिना वे जो है पशु हैं नरक यहां हैं पशु है। हैं पशु है। तो आप देखो इस प्रकार का सिद्धांत बन जाता है कि जहां व्यक्ति आत्मसंयम रख करके मानवता का जीवन जीता है या देवत्व भाव प्राप्त करने का प्रयास करता है तब तो वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही है और जहां वो अन्य पशुओं की तरह से खाना पीना सोना बस इसी में जो व्यक्ति जिस वो पड़े हुए हैं वो तो पशु मनुष्य हो कुछ मनुष्य तो इस बात पर बहुत खुश होते हैं कि देख तो कैसे अच्छे पशु हैं तो खुद खाते हैं कुछ सोते हैं तो वो समझते कि पशु बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति होता है लेकिन ये विद्वान लोगों का मत इस प्रकार का है कि ये पशु जो है अधम है भावर है मनुष्य शरीर का ये गौरव नहीं है कि व्यक्ति अपने जीवन को इस प्रकार से नष्ट करे पशुओं की तरह से समय व्यतीत करे नष्ट करे काले यापन करे व्यर्थ में इस शरीर का सदुपयोग करे और जिस स्तर का जीवन अनेक जन्मों से जीता रहा है उससे शरीर प्राप्त करने के बाद कुछ न कुछ उच्च स्तर का जीवन प्राप्त करे कुछ न कुछ साधना करे पहली की कर अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ बने अब वो मनुष्य है तो कहते हैं निज जन जानता ही अपना बा <coughs> कहते हैं कि देखो भगवान ने भीषण को अपना भक्त समझ करके उसे अपना दिया <coughs> तो भक्त तो समझ करके जन के माने भक्त है तो कहते हैं भक्त तो समझ करके कि हमसे प्रेम रखने वाला है मेरी शरण में आया है ऐसा समझ करके भगवान ने उसे अपना लिया फिर कहते हैं, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा जब देखा कि भगवान का कैसा स्वभाव है भी विभीषण शत्रु के पक्ष का है उसका भाई है रावण का और वो भगवान की शरण में आता है तो भी भगवान ने उसको अपने शरण में ले लिया तो सब बानवरों को यह बहुत अच्छा लगा मानव सेना सब भाई है, है वहां पर उन सब सबको बहुत अच्छा लगा कि भगवान ने देखो कैसे कृपाण भगवान है विभीषण को अपने शरण में रख लिया और उसे लंका का राजा भी बना दिए। ये बात लोगों की समझ में सुग्रीव बात की नहीं आई थी कि जब विभीषण यहां आएगा तो भगवान की संग में अगर आता है तो भगवान उसे लंका का राजा बना देगी समुद्र का जलमगा करके इसलिए पहले तो सुग्रीव यही संग समझता रहा कि वो शत्रु का पक्ष कहें बांध के रख अब देखो एक सुग्रीव की बुद्धि कहां तक गई भगवान रान की कहां तक गई? ये भी दिखाते रहते हैं बुद्धि की सीमा भक्ति भर्ती किस प्रकार से है जब बुद्धि शरीर से साधात्म कर लेती है तो बुद्धि इतनी रह जाती है छोटी जीत और जहां वो बुद्धि जो है अपने जीव भाव में आई वन बुद्धि को तो उसने साधार्मी किया जीव भाव में आई जहां बुद्धि का पूर्वजन्म से अगले जन्म जम बंद होकर के उसके जो बुद्धि व्यापक हो जाती है देश काल की सीमाओं को तो पार करने लगती है देखते हैं यदि वो हुई जीव जो वो हो बुद्धि आ गई आत्मभाव हाँ में और परमात्म भाव हाँ में आ गई तो बुद्धि अनंत हो परमात्मा तो अनंत है फिर अनंत बुद्धि उसकी बुद्धि में फिर बहुत दूर तक की बातें तिरस्क बहुत दूर तक की बातें है उसके भाव हाँ में फिर तो इस प्रकार से जो है सबकी बुद्धि एक समान नहीं है अलग अलग स्तर की बुद्धि है किसी की छोटी किसी और व्यापक किसी की और व्यापक किसी की और व्यापक किस प्रकार की बुद्धियां होती अब भगवान की बुद्धि को देखो और सुब्रीव की बुद्धि को देखो सुग्रीव ने क्या सम्मति दी थी, थी और क्या विचार था विभीषण के संबंध में और भगवान राम का क्या विचार था और अब ये जो अंत में उसका परिणाम श्रीवन में भी आने लगा फिर को भगवान ने सुग्रीव को लंका का राजा बना दिया अब सबको बहुत अच्छा लगा तो सुग्रीव को भी अच्छा लगा ये तो भगवान ने बड़ा अच्छा किया इसको विभीषण को लंका का राजा भी बना दिया तो मैंने एक प्रकार से जैसे ही को लंका का राजा बना दिया जो, जो रावण स्वयं अपने मन से लंका का राजा बना बैठा हुआ था उसका राजस्व तो शिथिल हो गया दुर्बलता उसमें आ गई ये पहले भी कह रहे हैं कि जहां विभीषण रावण को छोड़कर चला तो उसी समय से रावण श्रीही हो गया और फिर उसके जो है उसकी जितनी ये संपत्ति और राज्य और कई हो जो कुछ है वो हो खुखले हो गए सर जैसे शरीर छोड़ कर के जीव चला जाए तो जैसे जीव की शरीर की दशा होती है ऐसी दशा लंका की हो गई जो के छोड़ करके जाए और जहां भीषण बना दिया गया राजा तो वहां रावण में कितनी शक्ति रहेगी ये देखो किस प्रकार की दृष्टि रही है तो कहते हैं पूरी सर्वज्ञ सर्व और अब देखो भगवान की बात कहते हैं देखो इसके ये समझी जो है जूते थी ये इसीलिए रोई गई भगवान ने क्या क्या महिमा उनकी है सर्वज्ञ है भगवान अब ऐसी सर्वज्ञता सुग्री को छोड़ा है लेकिन भगवान राम सर्वज्ञ राम सर्वज्ञ के बने भूत भविष्य की तक की जानने वाले जो गुरु की बात के जानने वाले सर्वज्ञ और सर्वपुर बात से और सबके हृदय में बात करने वाले जब परमात्मा सर्वज्ञातक है सबके हृदय में दिए आकाश यदि अनंत है और सब जगह आकाश है तो अपने शरीर में है कि नहीं है अपने शरीर में हुआ जैसी परमात्मा अगर सर्वव्यापक है तो अपने अंदर हुआ नहीं होगा तो स्वयं सबसे तो जो अपने अंदर हुआ तो वो परमात्मा हमारे हृदय में बैठा हुआ है और चेतना स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है तो बताओ हमारी मन बुद्धि की बात को जानता कि नहीं जानता हुँ? जाने गया वो उसके तो कुछ और वही परमात्मा दूसरे के तीसरे के चौथे के सबके हृदय में वही बात करता है, तो सबके हृदय की बात को जानता है तो सर्वज्ञ हो गया सर्वरोसी होने के कारण से सर्वज्ञ भी हो गया बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ कार्यकार जोड़ करके तो सारा निर्णय कर लो सबको निश्चय कर लो परमात्मा का स्वरूप किस प्रकार का है परमात्मा की सर्वज्ञता सर्वोरवासी बात इसीलिए कह रहे कि अब से और भगवान राम की बुद्धि के दोनों का अंतर देखे फिर कहते हैं कि सर्वरूप सर्वरहित तो उदासी भगवान सर्वरूप स्वरूपण है जितने भी जगत है वो सब परमात्मा ही के रूप तो है परमात्मा से सुनी इतना ही नहीं कि परमात्मा समस्त जगत में व्याप्त है जगत अलग है परमात्मा अलग वो जगत तो परमात्मा जगत के भीतर व्याप्त हो गया इतनी बात नहीं है और दूसरे प्रकार को देखो कि तो परमात्मा जगत में ऐसे व्यास है जैसे तरंग में जल व्यास है ये व्याप्ति दूसरे प्रकार की जैसे कि घट में मिट्टी व्यास्त हो ऐसे परमात्मा सारे जगत में व्याप्त है मैंने परमात्मा ही आदिकारण और सर्वसत्ता अधिष्ठान है उसी ने सबका रूप सारी जगत का रूप समस्त जल चेतन जितनी भी सृष्टि है सबका रूप उसी ने धारण किया है उस परमात्मा ने अपनी अद्भुत शक्ति जिसे माया जी कहते हैं प्रकृति कहते हैं उसके द्वारा नाम रूपात्मक जल जगत का पहले रूप धारण किया तो जल जगत बन गया तो जड़ जगत में ही उसमें तो शरीर प्राणमन बुद्धि भी सद तो है वो भी सब आ गए और फिर परमात्मा इसमें समय जो सृष्टि में व्याप्त भी हुआ दूसरी बात हुई जब व्याप्त हुआ तो जितनी सूक्ष्म सृष्टि है वो सब चिताभा से प्रकाशित होगी तो सोशल सिस्टम में हमारा अंतःकरण मन बुद्धि भी आती तो है उसमें परमात्मा व्याप्त हुआ तो मन बुद्धि चेतन लगने लगे बस इस बात को कि परमात्मा का जगत से और जीव से क्या संबंध है इसको अच्छी तरह याद रखना चाहिए। अपने समस्त वेदों में उपनिषदों में सब गीता में रामायण में सब जगह इस बात को बार बार दोहराया तो गया है खूब अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखना है उत्तरकांड में एक दुहा आता है जो चेतन कहा जड़ करे और जड़ई जड़ई करे जड़ चैतन्य अश समर्थ रघुनाय कहीं भय ही जीव चे धन्य परमात्मा चेतन स्वरूप है उन्हें जड़ सृष्टि बना दी जो चेतन कहां जड़ करई सारी जड़ सृष्टि उत्पन्न होगी चेतन परमात्मा से जल सृष्टि उत्पन्न और जड़ सृष्टि उत्पन्न हुई तो उसने चेतनता उत्पन्न कर दी वो परमात्मा इसी जड़ सृष्टि में व्याप्त हुआ तो मन बुद्धि को चेतन बना दिया प्राण को चेतन बना दिया तो उसके कारण से वो चेतना जड़ सृष्टि में भी चेतना तो जीव बन गया तो पहले जब परमात्मा ने जड़ रूप धारण किया था तो, तो जगत बन गया और जब उस जड़ जगत में परमात्मा व्याप्त हुआ तो जीव बन गया तो जब जगत परमात्मा से भिन्न न जीव परमात्मा से भिन्न अंतता मूल तो परमात्मा ही बाकी सब जितना मुदा भेद मिथ्या कृत माया माया के द्वारा जब था सब प्रपंच फैला हुआ जीव भी अनेक है ये सब माया कर जगत भी नाना रूप है यह भी सब माया कर मुदारूप तो बने मुदावन मिथ्या तो ये कहते हैं इस प्रकार की सृष्टि जो है ये जैसे जगत रचना है तो ज्ञान की दृष्टि देखें एक परमात्मा की सर्व तो वो इस, -इस प्रकार के ऐसे भगवान को देखते हैं तो ऐसे हैं भगवान सब कुछ भगवान सर्वज्ञ हैं सबके हृदय में पास करने वाले हैं समस्त जगत का रूप धारण किए हुए हैं और सब रहे तो उदासी एक बात और भी कहनी पड़ती है कि मैंने जगत की रचना हुई जगत तो विकारी है जिसमें नाना प्रकार के विकार हैं बनता बिगड़ता है सुगंध दुर्गंध है गंदा संधा भी है और फिर काम क्रोध आदि विकार भी हैं ये सब भी हैं इससे परमात्मा ने ही सब रूप धारण किया तो परमात्मा कलिषित हो गया होगा तो कहते वो नहीं होता परमात्मा निर्विकार है इन सब जगत के विकारों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यद्यपि जीव परमात्मा का ही रूप है लेकिन जीव कितना ही शुभाशुभ कर्म करे लेकिन उसका प्रभाव परमात्मा के ऊपर नहीं पड़ता वो सदा निर्विकार ही रहता है जीविका में नहीं कोई कहे जब परमात्मा ने जगत रूप भी धारण किया जगत का विकार परमात्मा ही विकृत हो गया तो कैसे? नहीं गया कहीं जब जीव परमात्मा ही का रूप है तो जीव में नाना प्रकार के विकार हैं तो फिर वो परमात्मा भी, भी आ गए तो कैसे नहीं अब उसको फिर अलग स्थान से बताकर के समझाते हैं दिखाते हैं कि जैसे आकाश में सूर्य है और पृथ्वी में जल के भीतर प्रतिबिंब पड़ा तो प्रतिबिंब में सूर्य का क्या है तो जल सूर्य से भिन्न कोई प्रतिबिंब अलग वस्तु थोड़ा है लेकिन प्रतिबिंब में भी अद तो कोई विकार हो पानी हिले और प्रतिबिंब हिलने लगे तो आकाश के सूर्य थोड़े हिलने लगे वो विकार बस प्रतिबिंब ही तक रहेगा <laughs> पानी में गंजरे पानी में तो आकर के सूर्य का प्रकाश उसमें प्रतिबिंब जो है धुल्ला हो जाए आकाश को सूर्य का प्रकाश से थोड़ी कम हो जाए धुला नहीं हो जाए उसी इसी प्रकार से जीव और परमात्मा का संबंध ये है कि जीव परमात्मा की चेतना का प्रतिबिंब है ऐसे अभी कौर को प्रतिबिंब तो, तो मिथ्या होता तो है, दूसरी भाव मिथ्या उसमें तो कोई कहने में डर नहीं है और आठ की बात थी है जीव मिथ्या जैसे प्रतिबिंब मिथ्या दिन रवि एक छोटी परछाई ये रामायण की चौथाई है जैसे कि सूर्य एक है और परछाइयां प्रतिबिंब पानी में जगह खिलाफ को दोनों को मिल सकता है मेरा को भी परछाएं गोली के बन कर समान ऐसे प्रकार के जीव जो जीव रूपी परछाइया आनंद और जीव जब तक अपने आप को परछाई करके प्रतिबिंब करके चेतना को ही सत्य मानता है तब तक वो बंधन में और दुखी है यही समाना प्रकार के जहां के जीव को ये पता लग जाए कि ये प्रतिबिंब में नहीं हूं जिसका प्रतिबिंब ये है वो मैं हूं ये जीव ये कि मेरा ही प्रतिबिंब ये जीव है तो वो ईश्वर हो गया परमात्मा हो गया अगर वो अपने आप को प्रतिबिंब रूप जो चेतना सही मात्रा में भाषित होती है सही समझता है तो वो जीव बस ज्ञान इतने ज्ञान और अज्ञान में और जीव और ईश्वर का अंतर है अज्ञान तो जीव भाव में ज्ञान हो गया तो परमात्मा भाव में तो जीव परमात्मा कैसे बनाए जब वो समझे सम, समझ में आ जाए कि हमने तो चेतना है जो जागृत जागृत स्वप्न शिक्षक दी सभी अवस्थाओं में एक समान विद्यमान रहते हैं हमारा कभी अभाव नहीं होता निर्विकार हैं अमृत स्वरूप है ये हमारी चेतना घटती बढ़ती नहीं ऐसा अनुभव कर ले तो उसको क्रिया प्रतिबिंब रूप से चेतना है इसके से उसका सादात्म छूट जाए उसमें हम भाव जो प्रतिबिंब चेतना चेता समाप्त हो जाए ये जीव की मुक्ति है तो कहते हैं इस प्रकार के ऐसे भगवान जो तो कहते भोले वचन नित्य प्रतिपादक ऐसे भगवान जो है ने अवतार लेकर के पृथ्वी पद्धति की स्थापना करने के लिए आए हैं तो नीत पृथ्वीपालक हैं धर्म के रक्षक हैं तो अब वो धर्म के रक्षक और नीति के रक्षक होने के कारण क्या करते हैं भगवान आगे जो करते हैं देखो तो नीति की रक्षा करते हैं <coughs> कारण मनुज धनुज <दनुझ> कुल घालण <coughs> मनुज यद्यप उन्होंने मनुष्य सही तो धारण है लेकिन धनुज कुल घालक लेकिन, लेकिन राक्षसों के निषाचरों के कुल के वंश का नाश करने वाले भगवान तो वो क्या करते हैं कि सुन कपिसंका वीरा अभी दूसरी कथा प्रारंभ होती है यहाँ से तो उसी की भूमिका की अभी तक कठिन प्रदर्शन है क्या भगवान राम कहते हैं उसको तो याद दिलाते हैं और भगवान ने इस प्रकार से फिर मानवीय सही धारण करके धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है तो अब देखो एक धर्म की रक्षा का कार्य करते हैं यहाँ क्या करते हो है? उनसे सुन कपिसंका पतिवीरा तो फिर दोनों से सम्मति पूछते हैं कपीर सुद्रीव से लंका के मैंने विभीषण से तो विभीषण से और सुग्रीव से पूछते हैं कि हे वीरो बताओ क्या करना चाहिए कि भी चलिए जल अधि गंभीरा इस गंभीर समुद्र से बाहर गहरा समुद्र है इससे हम सब लोग हार कैसे जाएं अब भगवान की ये बात जब भगवान सरल है सर शक्ति मां है तो उनको जैसे पूछने क्या जरूरत है क्या हम सब समझते हैं जैसा करते जाओ तो इमी के बात है नीति क्या है कि जो साथ में सुग्रीव है कपी पानरों के राजा हैं लंका के राजा हैं वो भी साथ में है तो उनकी समझ से काम होना चाहिए ये व्यवहार है व्यवहार में कोई व्यक्ति जैसे कहीं जैसे परिवार है तो परिवार में एक व्यक्ति से सदा हो गई कोई न कोई और तो उसका ये धर्म नहीं है कि वो अपना उसमें डिटेटर हो जैसा कहे मैं कहूंगा वैसा करूँ दूसरी किसी बात ही न सुने उसका धर्म यह है कि और छोटे बड़े सबसे हैं उनसे पूछ पूछ करके करें कि भाई तुम्हारा क्या राय है तुम्हारी क्या राय है सुन सबकी राय लेता रहे अब देखो भगवान ने पहले मुझे विभीषण आया तो सुग्रीव से पूछा और ये जरूरी नहीं कि सुग्रीव से पूछा तो सुग्रीव के सब हम हम लाते हैं और सुग्रीव ये नहीं कहते कि आपने हमसे पूछा ही क्यों हमारी बात नहीं मानते ऐसा भी नहीं अपनी अपनी बात जो है अपनी बात बोलो और अब जो जिसकी बात समझने की जहां तक है वो फिर अपनी बात भी अपनी बात भी कहो तो सबकी ये तरीका इस प्रकार का है तो वो सब इसमें आता रहता है किस प्रकार से व्यवहार कैसे चलना चाहिए नीति किसमें है धर्म का क्या है व्यवहारिक साधन जीवन का किस प्रकार का होता है ये बता <coughs> तो इनसे फिर इनसे पूछते हैं क्या पूछते हैं कि कहते हैं कई वे है जो तरी जल अ समुद्र को हम पार कैसे करें तो अब ये फिर भगवान कहते हैं कि गंभीर कैसा समुद्र है तो, तो गंभीर है उसके साथ साथ संकुल मकर भी जगह जाती संकुल माने खूब भरे हुए हैं इसमें हैं मकर मगर हैं बहुत बड़े बड़े और बने सर्क भी इसमें हैं और चक्र माने सब मछलियां बड़े बड़े मगरमत ये सब हैं सर्प आदि हैं इन सबसे ये समुद्र भरा हुआ है तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि सर समुद्र में करके निकल जा तो ये तो मगर अगर खा जाएंगे सर तो ऐसा होना चाहिए कोई समुद्र से पार करने के लिए कोई साधन होना चाहिए पुल होना चाहिए जो पार करें या कोई और तरीका हो या समुद्र सूख जाए कुछ और तरीका हो तब उसे समुद्र से पार जा सकते हैं अति अगाध पुष्कर संभा इस प्रकार समुद्र गहरा भी है और वो भयंकर जंतुओं से संकुल है इसलिए इसको पार करना मुश्किल है तो उपाय सोचना चाहिए समुद्र के पार हम संकते हैं तो कैलंकेश सुना रघुनायक विभीषण तो ने अपनी सम्मति दी ऐसा लगता है जब सुग्रीवी पहली सम्मत अपनी दी थी तो वो मानी नहीं गई तो सुग्रीव कुित होता है तो अरे क्या हम बतावें भगवान ये तो सब ऐसे ही जानते हैं हमसे देव में पूछते हैं लेकिन अभी तक अभी तक विभीषण ने कोई सम्मत भगवान को तो नहीं दी थी ना उनसे राय दी गई तो विभीषण ही बोलता है हम बता रहे तो देखो कैसे करोगे षण बोलता का नायक, है कायलन के सुन रघुनायक कोट सिंधु शोषक तब सहायक भीषण कहते हैं कि भगवान आपके बाण में इतनी शक्ति है एक समुद्र क्या सैकड़ों समुद्र सब सबको सुखाते वैसे तो ये लगता है कि ऐसा कैसा शब्द धनुष बाण भगवान का समुद्र सूख जाते हैं लेकिन समुद्र के माने यहां पर जो है वो भवसागर सब जानते हैं बार बार शब्द का प्रयोग किया जाता है भव सागर संसार सागर संसार सागर अरे संसार सागर में जीव तो पड़े रहते हैं उनके लिए तो पार होना मुश्किल होता है <coughs> और उसमें जितने मकर उरज छक इत्यादि हैं ये सब भय चिंता के हिसाब ही ये सब ऐसे ही है मगर मत्स्य के समान है खुशी में पड़ा हुआ जीव पीड़ित होता रहता उसके लिए समुद्र पार करना संसार सागर पार करना मुश्किल है लेकिन भगवान के लिए उनके बाण की क्या महिमा है कि भगवान का तो बाण धनुष बाण कालस्वरूप है वो इन सबका विनाश कर देते हैं कि कोई नहीं रह सकता है तो भगवान के लिए संसार का अगर पार करना उनके लिए कोई पार करने की बात है उनके लिए तो आसान बहुत पार कर जाना तो ये कहते हैं कि ये कोट सिंधु शोषक तवसहायक यद्यपि ऐसा है तद्यपि नीति या फिर भी नीति मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए आपको धर्म सुखाओ बा चढ़ाओ और सब समुद्र सुखा दो सब व्यवपार हो जाए ऐसा नहीं करना चाहिए हालांकि सामर्थ्य ऐसी है तो भी ऐसा नहीं करना चाहिए देखो ये भी एक नीति की बात है कभी कभी इस प्रकार के विरोधी व्यक्ति होते हैं और वो विरोध करते हैं तो विरोधी व्यक्तियों का कोई समर्थ व्यक्ति हो ऐसे विरोधी व्यक्तियों को घर उनका जो वो दमन कर दे संघार कर नाश कर दे हस्ते से हटा दे लेकिन नीति कहती नहीं ऐसे नहीं करो कठोरता का, का व्यवहार एकदम से न करो, धीरे धीरे करो पहले समझाने की कोशिश करो। समझाए समझे सब प्रकार से न माने तब अपनी शक्ति का प्रयोग ये नहीं है उसका उदाहरण बताते हैं कि देखो इस प्रकार कहते यदि कोटी सिंधु शोषक तब सहायक यद्यपि तदपि नीति नीति क्या है कि विनय करिए सागर समझ आई पहले समुद्र से जाकर के हाथ जोड़कर करके विनती करे समुद्र से कहो कि हमें रास्ता दे देना हमें लंका तक जाना अगर समुद्र रास्ता दे दे देख बाढ़ लगाओ चढ़ाओ समुद्र को सोच दो और दुर्घर्ष और व्यवहार समुद्र के साथ में एकाएक नहीं करना चाहते नहीं तो बाद में समुद्र कहता जो आपने धन से उठा करके हमको जो है वो लेकर ले के सब हमारे चला दिया हृदय को तो, आप पहले कहते तुम तो हम वैसे रास्ता दे देते किसी का नहीं कहते हम कब कहते थे आप समुद्र पार करके न जाओ मत जाओ हम तो वैसे ही रास्ता आपको दे देते तो ये कहने की बात न रह जाए इसलिए पहले उसके प्रार्थना करके देख लो अगर वो कहने से मान जाता रास्ता दे देता है चल जाते हैं अब सब बातें अपने आप जो है एक अंतर्दृष्टि दे दी उसी के आधार पर विचार करते रहें और देखते रहें कि अपने भीतर जो संसार क्या है सागर के समान कैसी है संसार जो है हमारी मानसिक कल्पना है जब हमारे मन बुद्धि में बाही जगत की वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति राज होता है तो उस रागद्वेष के कारण से एक काल्पनिक संबंध जगत से हो जाता है वो जो काल्पनिक संबंध है उसका नाम है संसार ये बाहर जो दिखाई देता है हमको ये संसार नहीं ये तो जगत है लेकिन हम अपने मानसिक उस सम्बंध से इस जगत के साथ में एक संसार की रचना और करते हैं तो ये संसार हर व्यक्ति का अपना होता है हर व्यक्ति की अपनी मन है बुद्धि है और हर बुद्धि, मन बुद्धि की अपनी अपनी कल्पना है जैसी ऐसी जिसकी जैसी कल्पना है वैसा उसका, उसका संसार है और इस प्रकार से हर व्यक्ति का हर जीव का अपना रचा हुआ जो संसार है वही उसके लिए समुद्र है वही उसके लिए बंधन है वही उसके लिए समस्या है तो पहले तो संसार को समझें क्या है और फिर ये देखें संसार में भरा क्या है तो देखें हर व्यक्ति जो इस प्रकार के अपनी मानसिक कल्पना करता है उसमें रागद्वेश होते हैं और फिर उसी से अहंकार होता है स्वार्थ होता है और फिर उसी से काम को लोग लोग मत मत कल प्रकंड इत्यादि प्रकार उत्पन्न होते हैं ये सब संसार में भरे हुए अब अपने विचार करें कि रागद्वेश कहां होते हैं मनी में तो होगा राजदेश राजदेश कोई यहां पर कोई पृथ्वी के ऊपर कहीं किसी मोहल्ले में किसी नगर में कि कहीं माफ करते होंगे राजदेश इस दुनिया में कहीं राजदेश मिलते नहीं राजदेश ऐसा तो नहीं होता कि राजदेश दुनिया में राजदेश बहुत है अगर कहें भी हमें इस प्रकार इसका तात्पर्य होता है कि लोगों के मन में राजदेशता इसके माननी नहीं कि राजदेश बहुत है तो जहां जिस सड़क पर निकल जा तो उस जगह पर राजदूष घूम रहे हैं मनुष्यों की तरह से पशुओं की तरह से ऐसे तो राजदूष दुनिया नहीं होते हैं राजदूष मन में होते हैं स्वार्थ मन में होता है अहंकार मन में होता है ये बात सबको में थोड़ा ढूंढता तो ये सब जो जिन्हें उसमें संसार में ये सब भरे हुए हैं और इन्हीं के कारण व्यक्ति व्यस्थित है हर जीव जन अपने संसार और अपने इस प्रकार के मानसिक विकार उनको पैदा करके उन्हीं में पीड़ित भी होता रहता है ये प्रॉब्लम भारतीय संस्कृति में जितने भी मत मतांतर हैं उन सबका निर्णय यही है कि हर व्यक्ति के अपना अपना मानसिक कल्पना है उसका संसार है और उन सब अपने संसार में ही उसने प्रागवेश आदि उत्पन्न करके स्वार्थ और अहंकार उत्पन्न करके उसी में वो व्यक्ति दुखी होता रहता है समस्त दुखों के छुटकारा का उपाय कि संसार से निवृत्त हो जाए अपने मन बुद्धि में इस प्रकार की रचना करें, विचार करें जिससे कि संसार हो जाए। संसार समाप्त हो जाए तो राजदेश भी नहीं रहेगा अहंकार भी नहीं रहेगा साथ भी नहीं रहेगा का, काम दो तो विकार भी नहीं रहेंगे। अगर समुद्र ही सूख जाए तो समुद्र के जंतुओं क्या होगा जीवित तो बने रहते